अवतार लो, लो और इस प्रार्थना में एक संकेत है कि अवतार लो और अवतार लेकर अब तार लो इस अभिमान के बंधन से भगवान ही मुक्त कर सकते हैं और कोई नहीं यह करुण प्रार्थना भगवान तक भी पहुंचती है यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी और सचमुच भगवान ने आने का निश्चय कर लिया और कौन से महीने में आए भगवान भाद्रपद भाद्र मास श्रवण यही श्रावण मास है और श्रावण के बाद भद्रम करने भी शुणुयाम देवा हम लोग स्वस्थ वाचन वेद मंत्र में सुनते हैं भद्रम करने भी देवा भद्रम भद्र माने शुभ और यही भादव मास है भाद्रपद और इसके पहले श्रावण यही श्रावण है इसका अर्थ है कि पहले श्रावण आता है तब भादव आते हैं भादवा मास आता है इसका आशय यह हुआ कि पहले हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं और श्रवण के बाद हृदय में भगवान प्रकट होते हैं यही भगवान का भाद्रपद में अवतार लेने का संकेत है दूसरी बात यह कि भगवान दिन को नहीं आए रात को आए अच्छा दिन को क्यों नहीं आए रात को अच्छा दिन को तो सब अपने दिखते जितने अपने होते हैं सब अपने दिखाई पड़ते हैं ये अपने ये अपने ये अपने लेकिन रात के अंधेरे में कोई अपना नहीं दिखता जब अपने को अपना कोई न दिखे तब भगवान प्रकट होते हैं कि यह विचारा दीन है इसका अपना कोई नहीं और वह भी अंधेरी रात में आए और अंधेरी रात की विशेषता क्या है देखो सूर्य नहीं अंधेरी रात है चंद्र नहीं अच्छा और तो और सूर्य का प्रकाश भी नहीं है उजेली रात नहीं इसलिए चंद्र का भी प्रकाश नहीं है अच्छा चंद्रों का भी प्रकाश नहीं है और यह ऐसे लगता है कि न सूर्य का प्रकाश अपने साथ है न चंद्र का प्रकाश अपने साथ है न तारों का प्रकाश अपने, अपने साथ है अपने जीवन में प्रकाश की कोई आशा किरण किसी भी तरह से शेष नहीं रह गई चारों तरफ निराशा का घोर अंधकार है भगवान कहते चिंता मत करो जब निराशा का घोर अंधकार छा जाए मुझे याद करना भले ही चंद्र ना हो पर कृष्ण चंद्र प्रकट हो जाते हैं भगवान रात्रि में आए एक बार की बात आपको सुनाए एक ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण रात को क्यों आए तो ऐसे ही जिज्ञासावश पूछ रहा था तो मुझे विनोद की बात सूझी तो उसने कहा कि श्री कृष्ण रात को क्यों आए हमने कहा कि चोर तो रात में ही आते हैं दिन में थोड़े ही आते हैं तो वो खींच गया मुझसे बोला आप श्री कृष्ण को चोर कहते हैं हमने कहा उनसे बड़ा चोर और होगा कौन कोई नहीं लेकिन वे कैसे चोर हैं? नवाम बुजे शामल कांति चौरम श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम अनेक जनमार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नम नवाम बुजे शामल कांति चौरम नव नील कमल की आभा को चुरा लेने वाले हैं श्री राधिका जी के हृदय को चुरा लेने वाले हैं और जो शरण में आ गया उस आश्रित जन के सारे कष्ट संकट पाप ताप संताप चुरा लेने वाले हैं ऐसे चौराग्रगण्य भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। किसी ने पूछा कि चोर तो है पर रात को आए ये तो मान गए पर श्री कृष्ण को आप चोर किस आधार पर कहते हैं रात को तो सज्जन भी आते हैं कहीं जरूरी काम हो तो सज्जन भी आ जाते हैं ये अरे हमने कहा श्री कृष्ण से बड़ा चोर और कौन होगा क्यों बोले चोर चोरी करने के बाद पकड़ा जाए और जहां बंद किया जाता है ये तो अवतार ही बंदी ग्रह में लेते हैं कारा में आते हैं तो बोले इन्हें कोई पकड़ नहीं पाया हमने कहा वो चोर कैसा जिसे कोई पकड़ ले और सचमच श्री कृष्ण ऐसे चित चोर है कि ये बड़ों बड़ों की पकड़ में नहीं आते मन समेत यही जान न बानी तरक न सकई सकल अनुमानी आ जिसको ब्रह्मा और शिव के ध्यान की पकड़ में जो नहीं आते वेदों ने भी जिसे नेति नेति कहा वेदों की भी पकड़ में नहीं आते वे भगवान आज देव जी के यहां प्रकट हुए और ऐसे लगा जैसे पूर्व दिशा से चंद्रमा का उदय हो रहा हो वैसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जब वंदी ग्रह में प्रकट हुए तो चारों तरफ प्रकाश हो गया इसमें एक बात और विचारणीय है भगवान के प्रकट होने से तो इतना प्रकाश हुआ लेकिन जब भगवान देवकी माता के गर्भ में थे तो उस समय सुखदेव जी ने कहा कि भगवान माता देवकी के गर्भ में जब थे तो देवकी जी का चेहरा ओझ से प्रकाश से भर गया देखो भगवान अगर भीतर आ जाएं, तो उसकी उनकी झलक बाहर आने लगती है पर कई लोगों को बड़ी आपत्ति है और इसमें ब्रह्मा जी आदि देवता स्तुति करने आए और उन्होंने कहा सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्यम सत्योनिम और अंत में का सत्यात्मक सत्यात्मक शरण प्रपन्न सत्यव्रतम सत्य परम त्रि सत्यम सत्य योनिम हे प्रभु आप सत्यव्रत हैं सत्य का पालन करने वाले हैं सत्य के परायण है और आप जिस सत्य से प्रकट हुए हैं इसलिए आप उस सत्य के भी सत्य हैं परम सत्य हैं हे सत्य स्वरूप परमात्मा हम आपकी शरण में हैं ऐसा ब्रह्मा जी ने शिव जी ने देवताओं ने भगवान की गर्भ में स्तुति की है गर्भ में भगवान को मानकर स्तुति की है भगवान गर्भ में आ सुनकर बहुत लोगों को आपत्ति होती है एक सज्जन बोले भगवान भी गर्भ में आते हैं कि? एक महात्मा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया अच्छा बोले तुम भगवान को कहा मानते हो हमने तो मान लिया कि देवकी माता के गर्भ में आए भगवान अच्छा तुम कहा मानते हो तो बोले हम लोग तो वेद उपनिषदों को मानते हैं अच्छा तो उपनिषद में क्या कहा गया ईसावास उपनिषद जगत का मंत्र है ईशावास्यदम सर्वं यथकिंच जगत त्याम जगत इधम सर्वम ईसा आवास्य सब जगह भगवान हैं कहा यह तो मानते हो बोले हाँ मानते हैं लेकिन बोले हम ये नहीं मानते कि भगवान माता के गर्भ में आए उनका जन्म हो ये नहीं मानते हैं तो कहा ये तो बदतु व्याघात दोष है जब भगवान को सब जगह मानते हो तुम्हारा परमात्मा सब जगह है तो जब सब जगह है तो माता के गर्भ में क्यों नहीं क्या माता का गर्भ उस सब जगह से अलग है क्या इसलिए भगवान सर्वत्र हैं और यही कारण है कि भगवान को हम कहीं भी स्वीकार कर सकते हैं माता के गर्भ में आए यह मानने वाले भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं शंकर भगवान कह रहे हैं कि भगवान देव की माता के गर्भ में आए हम उनकी स्तुति करते हैं स्तुति करने के बाद देवताओं के साथ ब्रह्मा जी और शंकर जी संपूर्ण देव मंडली के साथ विदा हुए समूह करी पहुंचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम जब ब्रह्मा जी शिव जी और देवता स्तुति करके अपने अपने धाम को गए अच्छा भाई यह बात समझ में नहीं आती कि देवता बंदी ग्रह में आए महादेव के संग आए स्तुति की और स्तुति करने के बाद कम से कम ठहर जाते भगवान का दर्शन करके जाते पर पहले ही चले गए तो इसका संत जनार्थ करते हैं कि देखो ये देवता अपने अपने ब्रह्म इस ब्रह्मांड में अपने अपने लोक में रहते हैं लेकिन ये देवता ब्रह्मांड में नहीं पिंड में भी रहते हैं हम लोगों के शरीर में भी रहते हैं और इसीलिए ये जो वाणी है जिसके द्वारा बोला जा रहा है इस वाणी के देवता अग्नि हैं और रसना के देवता वरुण हैं नेत्रों के देवता सूर्य हैं मन के देवता चंद्र हैं बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हैं इस अहंकार के आ, आधि देवता देवता के रूप में भगवान शंकर हैं और चित्त के देवता भगवान विष्णु हैं अहंकार शिव बुद्धि चित्त महान हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं ये देवताओं की शक्ति से काम करती हैं एक सज्जन बोले यह तो कल्पना भी कर ली हो तो इसका क्या प्रमाण के देवताओं के बिना ये इंद्रिया काम नहीं करती हमने कहा देखो हमारे ऋषियों ने जो कहा है वह बहुत तर्क संगत है तर्क की कसौटी पर भी खड़ा उतरता है जैसे उन्होंने कहा कि वाणी के देवता अग्नि है तो है अग्नि के बिना ये वाणी बोल नहीं सकती दिखाई भले ही ना पड़े कहा कैसे बोले हम तो बिना बिना अग्नि के बोल रहे हो तो इसका क्या प्रमाण है हमने कहा अगर अग्नि के बिना बोल रहे हो तो इसका एक परीक्षा हो जाए बोले कैसी हमने कहा जरा पानी में डूबकी लगा के बोलो आज देखो कैसी व्यवहारिक बात कितनी तो बकबक करने वाला हो किसी की सुना ही नहीं बस बोलता जाए बोलता जाए बोलता जाए उससे कहो कह हम तुम्हें बोलने के लिए नहीं रोकते जरा पानी में डुबकी लगा के बोलो कोई नहीं बोल सकता बुड़बुड़ बुड़बुड़ करेगा कुछ बोल ही नहीं सकेगा क्यों नहीं बोल सकता जब सब जगह बोल देता है तो पानी के भीतर क्यों नहीं बोल पाता का इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि पानी में आग बुझ जाती है पानी में अग्नि की शक्ति काम नहीं करती और बाणी के देवता अग्नि हैं इसलिए वह पानी में नहीं बोल पाता और रसना ये जब स्वाद लेती है तब इसके देवता वरुण हैं वरुण जल के देवता हैं इसलिए आपने एक मुहावरा सुना होगा अरे वहां बड़ी बढ़िया स्वादिष्ट मिठाइया रखी हुई सजी हुई दिखाई दी वह देखकर मेरे मुंह में तो पानी भर आया ये बोलते ना? कहते मेरे मुंह में पानी भराया स्वादिष्ट चीज देखकर मुंह में पानी भरा है यह तो किसी ने आज तक नहीं कहा कि स्वादिष्ट रसगुल्ले लड्डू रखे देखे तो मेरे मुंह में तो हवा भर गई तो हवा तो कोई नहीं कहता पानी ही क्यों कहते हैं और सचमुच पानी भर आता है क्यों क्योंकि रसना के देवता वरुण है और वाणी के देवता अग्नि है नेत्रों के देवता सूर्य हैं और सूर्य माने प्रकाश का रूप ये आंखें बिना प्रकाश के कुछ नहीं कर पाती हैं अजय मन के देवता चंद्र हैं और आप देखो चंद्रमा कभी एक जैसा नहीं रहता कभी एक जैसा नहीं रहता घटता बढ़ता रहता है अज्जा जब चंद्रमा एक जैसा नहीं रहता तो मन कैसे एक जैसा रहेगा जिसका देवता ही एक जैसा नहीं रहेगा वो मन कैसे एक जैसा रह जाएगा इसलिए यह मन भी घटता बढ़ता रहता है और कभी पूर्णता को प्राप्त होता है फिर घटने लगता है फिर बढ़ने लगता है तो ये देवता अपने शरीर की इंद्रियों पर निवास करते हैं तो तो इन देवताओं ने सोचा कि अब तो स्वयं सच्चिदानंद भगवान आनंद कंद कृष्ण चंद्र शरीर प्रकट होने वाले हैं तो अब तक तो हम इंसान के अंगों पर रहते थे आज से भगवान के अंगों में रहने का अवसर मिलेगा तो मानो आए, अग्नि देव ने प्रार्थना की कि प्रभु आप में रहें चंद्र देव बोले हम आपके मन में रहें रहें सूर्य देव बोले बोले हम आपके नेत्रों में भगवान शिव आपके अहंकार के रूप में हम प्रतिष्ठित हो जाएं ब्रह्मा जी बोले हम बुद्धि में बैठ जाएं भगवान ने स्वीकृत दे दी कि आ जाओ आ जाओ तो सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम ये देवता अपने धाम को नहीं गए मानो भगवान श्री कृष्ण के उस कमल कोमल कमनीय कलेवर के दिव्य अंगों पर आसीन हुए तो भगवान प्रकट हो गए जगन प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हुए तो कहा गया तम अद्भुतम अंबुजे क्षणम ऐसे कहा गया कि यह बालक अद्भुत बालक है अम्बुजे क्षणम ईक्षणम ई माने देखने से अम्बुज माने कमल इसके कमल ने नयन खुले हुए हैं अधरों पर मधुर मुस्कान है और शंख गदायुधायुधम ऐसे वर्णन आया है कि भगवान चार भुजा वाले हैं शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं पीतांबर धारण किए हुए हैं कमल लोचन भगवान श्रीमन नारायण जो क्रीट मुकुट धारण किए हुए हैं जिनकी भुवन मोहनी शोभा निहार कर वसुदेव जी तो उस छवि को देखते ही रह गए आ हा हा और मैं आपसे कहता हूं अगर हमारे भगवान सगुण साकार होकर प्रकट न होते तो कौन मानता कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है भी हमारे भगवान निराकार होकर होकर भी साकार हैं निर्गुण होकर भी सगुण हैं वे नित्य निराकार हैं सगुण साकार हैं ऐसे रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए वसुदेव जी ने दर्शन किया माता देवकी जी ने भी आंख खोलकर जो भगवान को देखा आहा वे दोनों भगवान की स्तुति करने लगे और भगवान बोले मैं निर्धन का धन निर्बल का बल दीन जनों का सहारा हूं गृहवासिनी देवी सुनो मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ हे बंदी गृह निवासिनी माता मैं ही तुम्हारा आठवां लाल हूं देवकी जी के नेत्रों से प्रेमाश्रू बरसने लगे आह भगवान को देखा तो जैसे कि देवता स्तुति करते समय कह कर गए थे कि माता अब निश्चिंत रहो भगवान तुम्हारे गर्व में है प्रकट हो गए अब कंस का डर मत करो वह तो थोड़े दिन का मेहमान है और जो भगवान को देखा अब अद्भुत बात स्वयं बंधन में पड़े हैं वसुदेव जी हाथ में हथकड़ी है पाव में बेड़ी है देवकी जी की भी वही दशा है और कितनी अद्भुत बंधन की शक्ति देखो जो भगवान की बंद वन, की वंदना करता है और ऐसी वंदना करता है कि उसे बंद ना वंदना जो शुरू हो गई फिर बंद ना हो तब वंदना है और ऐसी वंदना होती रहे और बंदन का यह प्रभाव कि अगर कोई बंधन से मुक्त होकर भगवान तक नहीं पहुंच पाता तो भगवान उसका बंधन स्वीकार करके उस भाव के बंधन देखो यहां दो बंधे हुए हैं बस जी ने कहा हमारे तो हथकड़ी है पाव में बेड़ी हम बंधे हुए हैं देवकी जी बोली हमारी भी यही दशा है इसीलिए तो यहां पड़े हुए हैं भगवान ने कहा कि तुम्हारी हथकड़ी बेड़ी तो दिख भी रही पर बंधन में तुम ही नहीं पड़े हुए हो हम भी पड़े हुए हैं भगवान आप भी बंधन में हां इसका क्या प्रमाण है भगवान बोले तुम लोग बंधन में हो इसका क्या प्रमाण है बोले बंधन में है इसीलिए तो बंदी ग्रह में पड़े हैं भगवान बोले हम भी बंधन में इसीलिए तो बंदी ग्रह में खड़े हैं बंधन में हम भी हैं लेकिन एक अंतर है क्या बोले तुमको कंस ने बांध रखा है तुमको अभिमान ने बंधन में डाल रखा है लेकिन भगवान बोले कि तुम कंस के बंधन के कारण बद्ग्रह में पड़े हो पर हम तो तुम्हारे प्रेम और अनुराग के बंधन के कारण यहां पुत्र बनकर खड़े हैं भगवान भी और यही बात है देखो बंधन में दोनों हैं, जीव भी और परमात्मा भी पर जीव भाव बंधन में होता है और भगवान भाव बंधन में होते हैं जीव अभिमान के कारण भवबंधन में पड़ता है और भगवान अनुराग के कारण भक्ति का नाता स्वीकार करके प्रकट हो जाते हैं तो भगवान ने पूरी कथा सुनाई बस देवदेव की जी को याद दिल कि मैं वही हूं जिसके कारण जिसके प्रतीक्षा में आप लोग आज तक रहे मैंने वरदान दिया था और यह देखो मैं तो चार भुजाए लेकर आया हूं शंख चक्र गदा पद्म लेकर आया हूँ वसुदेव जी देवकी जी अत्यंत आनंदित हुए लेकिन भगवान ने अद्भुत बात कही भगवान ने कहा कि मैं प्रकट यहाँ हुआ हूँ पर यहाँ रहूंगा नहीं मुझे तो गोकुल भेजो अब कितनी बढ़िया बात है भगवान अंत में प्रकट तो होते हैं अंताकरण के बंदी गृह में नहीं रहते हैं। बाहर निकलना चाहते हैं अच्छा जा रहे हैं भगवान यह गोकुल्विधा पर है घट आत्म ज्ञान अपारो सुंदर को जान सके यह गोकुल गांव को पेंडो न्यारो कुल माने वंश और गो नाम है इंद्रियों का भगवान इंद्रियों के कुल में जाना चाह रहे हैं और इसका अर्थ है यही अवतार है क्या का अंताकरण में तो भगवान अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं लेकिन वे गोकुल इंद्रियों के कुल में आना चाहते हैं कैसे बोले आंखों के सामने सगुन साकार रूप लेकर आना चाहते हैं और कानों के पास भगवान मधुर मधुर वाणी बोलकर खेलना चाहते हैं श्रवणों के साथ और इसी तरह भगवान इन इंद्रियों के कुल में गोकुल में लीला करने वाले क्योंकि भगवान की सारी की सारी लीला गोकुल में हुई है, और यह भी आज, भी है। भगवान की आज भी सारी लीला गोकुल में ही होती है कानों से हम उनकी कथा सुनते हैं नेत्रों से हम उनका दर्शन करते हैं हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हैं चरणों से उनके तीर्थ में चल जाते हैं रसना से उनका स्वाद पाते हैं प्रसाद का स्वाद लेते हैं वाणी से बाणी गुणानुकथने ऐसे वर्णन किया गया तो यह गोकुल में यही भगवान की लीला है वसुदेव जी से भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल लेकर चलो अब तो वसुदेव जी बड़े व्यथित हुए भगवान कह रहे हैं हमें ले चलो अच्छा ले तो चलें जो स्वयं बंधन में पड़ा है जो स्वयं नहीं चल सकता वो दूसरे को कैसे लेकर चले पर भगवान कह रहे नहीं, नहीं मुझे तो ले चलो गोकुल ले चलो अब छोटा रूप भगवान ने बना लिया कहे मुझे गोकुल ले चलो अब वसुदेव जी ने कहा कि ये हथकड़ी ये बेड़ी पर भगवान ने बड़ा सुंदर संकेत किया बोले तुम तो मुझे अपने सिर पर बिठा लो मुझे अपने सिर पर बिठा लो बंधन मत देखो मुझे अपने सिर पर बिठाओ मुझे सिर पर बिठाते ही तुम्हारे सारे बंधन कट जाएंगे और यह भगवान आज भी कह रहे हैं कि अपने बंधन मत देखो हैरानियां परेशानियां मत देखो अरे मुझे सिरोधार्य कर लो तुम्हारे सारे बंधन कट जाएंगे यही भगवान ने आश्वासन दिया है। लेकिन हमने सुना है कि वसुदेव जी भगवान को सिर पर तो बिठाएं पर किसमें बिठाए कोई टोक नहीं मिले कुछ मिले तो वहां लोग कहते हैं कि अनाज साफ करने वाला एक यंत्र रहता घरेलू यंत्र जिसको ग्रामीण भाषा में बुंदेलखंड में लोग सूप बोलते हैं। उसमें अनाज डालो और माताएं अनाज डालकर गांव में घरों में ऐसे ऐसे करती हैं, छाजड़ा भी बोलते हैं उसको कहीं कहीं तो उसका कूड़ा करकट बाहर निकलता है और जो अनाज सार होता उसको सूप ग्रहण कर लेता है संत श्री कबीरदास जी ने इस दृश्य को कहीं देखा होगा तो अपने दोहे में प्रयोग किया साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए सार सार को रहे, थोथा दे तो ये सूप ग्रहण करता है कूड़ा करकट को बाहर करता है लेकिन दूसरी बात भी है घरों में एक यंत्र होता है गांव में माताएं जानती हैं जिससे आटा साफ किया जाता है तो आटे को साफ करने के लिए चलनी होती है वो टीन की ऐसे बनी होती है नीचे लोहे के पतले पतले तारों की जाली होती है और उसमें आटा डालते हैं और आटा डालकर ऐसे ऐसे ऐसे करते हैं माताएं है, तो जितना सार सार माता सब नीचे गिर जाता है और कूड़ा करकट सब इकट्ठा रह जाता है तो ये चलनी का काम क्या है कूड़ा करकट इकट्ठा करना और सार सार सब नीचे गिरा देना बेकार बेकार अपने पास रख लेना और सूप का सुबह है स्वभाव है सार सार ग्रहण कर लेना और जो असार है उसका त्याग कर देना तो कबीरदास जी ने कहा कि साधु सूप की तरह हो सार को ग्रहण करे असार को छोड़े लेकिन हमारी बुद्धि तो ऐसी है कि हम जितनी बेकार चीजें होती वो इकट्ठी कर लेते हैं अपने पास जितना गलत गलत है अरे है हाँ, ठीक लेकिन ये हाँ लेकिन ये जिसके देखो सबके दोष इकट्ठे अपने पास कर लिए और ऐसे लगता है कि सारी दुनिया में दोष के अलावा कुछ है ही नहीं पर यह चलनी की बुद्धि है चलनी की बुद्धि होती है दोषों को ग्रहण करने वाली और सूप की बुद्धि है गुणों को ग्रहण करने वाली तो सूप माने सारी बुद्धि तो वसुदेव जी ने उसी सूप में भगवान को बिठा लिया और इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान जब ठहरेंगे तब साराही बुद्धि में ही ठहरेंगे दोष ग्रहण करने वाली बुद्धि में भगवान नहीं रहते वे तो सार ग्रहण करने वाली बुद्धि में रहते हैं और वसुदेव जी ने वही सूप में भगवान को बिठाकर अपने सिर पर रख लिया और जैसे ही भगवान सिर पर आए वैसे ही वसुदेव जी के हाथों की हथकड़ी टूट गई बेड़ी खुल गई हाथों में बंधन नहीं रहा पाव में बंधन नहीं रहा कमर की बंधन जो डाले हुए जो लौह श्रृंखला थी वह टूट गई ताले खुल गए फाटक खुल गए ताले टूट गए और जो पहरेदार थे, वे सब सो गए। एस, इसका अर्थ है कि भगवान को जो शिरोधार्य करता है उसके सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं और कितना बढ़िया संकेत है कि कोई साधना नहीं करनी पड़ी इन बंधनों से मुक्त होने के लिए भक्त को कोई साधना नहीं करनी पड़ती है एक ही साधे सब सधे वह तो भगवान को सिरोधारी कर लेता है सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं हमारे वृंदावन में लोग गाते हैं इस समय का गीत कि भगवान श्री कृष्ण जब चले गजब करी डारेरी या कारी कामरी वारे ने गजब करी करी या कारी कामरी वारे ने गजब अरे इस काली कमली वाले ने कारी कमरिया वाले ने इस पीतांबर वाले ने गजब कर दिया ऐसा अद्भुत चमत्कार तो कहीं भी नहीं हुआ कैसा हुआ गजब करी डारेरी या कारी कामरिवारे ने गजब करी डारेरी क्या गजब बोले कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ कि जन्म कहीं और जन्मोत्सव कहीं मथुरा में यानी जन्म लियो है मथुरा में याने जन्म लियो है मथुरा में याने जन्म लियो है मथुरा में यानी जन्म लियो है गोकुल अरे गोकुल बजत नगारे री नगारेरी कामरिवारे ने गोकुल बजत नगारे री कामरिवारे ने देन चहे करतार तार जिन्हें सुख सो तो रहीम टरे नहीं तारे उद्यम पौर कीने बिना धनयावत आपू ही हाथ पसारे देव रटे अपनी अपना विधि के पर पंच न जात निहारे बेटा भयो वसुदेव के धाम दुंदु भी बाजत नंद के द्वारे मथुरा में यान जन्म लियो है ओ मथुरा में यन जन्म लियो है गोकुल बजत नगारेरी याकार का बारे ने गजब करे डारेरी याकारी कामरिवारे ने गजब करे आ, आ, आ और क्या चमत्कार हुआ इस गीत में कहा गया सोए गए, गए जन मोहिनी माया विमुख जन मोहिनी माया ने इन जागने वाले पहरेदारों को सुला दिया जो भगवान को पकड़कर अभिमान को सौंपने वाले थे वे सो गए सोए गए या के पहरे वारे और खुल गए तारे री या करी ने गजब करी करी या कामरी वारे ने। अब चले वसुदेव जी भगवान को लेकर चले तो फिर ऐसे बादल छा गए घन श्याम को देखने के लिए श्याम घन उमड़ कर आ गए और उन श्याम घनों से आ, वर्षा होने लगी काला परम शोभन ऐसे अथ सर्व गुणों पे काला परम शोभना सभी गुणों से संपन्न यह काल की शोभा बड़ी सुंदर हो रही थी नदियां सुंदर जल ले लेकर बहने लगी और मई में मंगल ही मंगल हो गया भूष ब्रज ग्राम पूरा करा वहां जितने भी नगर सब जगह आनंद ही आनंद अब बरसात होने लगी बूंदें पड़ने लगी थोड़ी थोड़ी ज्यादा तेज नहीं पर बूंदें पड़ने लगी इनसे क्या हुआ कि मथुरा के लोग जो रास्ते में पुराने समय की परंपरा अपने घर से बाहर खाट बिछाए सो रहे थे वो जो छोटी थोड़ी, -थोड़ी बूंदें गिरी सब अपना खाट बिस्तर समेट के घर के भीतर चले गए तो रास्ते में कोई विघ्न बाधा नहीं रही तो भगवान को जो सिरोधारी कर लेता है उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं रहती पर आगे बढ़े पर भगवान को तो बचाना है तो पहले से ही आगे शेष भगवान तो श्री बलराम जी तो शेषावतारे यहां शेष भगवान ने भगवान के ऊपर अपने फन का छत्र ता लिया लेकिन जैसे ही आगे बढ़े जमुना जी बढ़ी बड़े वेग से जो जो लगे बाढ़ जम न जो जो ला आ गे बढ़ बाड़ ज्यों जो लागे ला मुना जी बढ़ने लगी बड़ा बेग और जल स्तर बढ़ता चला जा रहा था यमुना जी भी बढ़ रही हैं और बसुदेव जी भी बढ़ रहे हैं किसी ने वसुदेव जी से कहा कि जी का जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है और सामने ही ऐसी प्रतिकूल धारा बह रही है और आप निर्द्वंद निश्चिंत तो होकर जा रहे हो ये सामने की प्रतिकूल धारा देख डर नहीं रहे हो वसुदेव जी ने कहा कि मैं प्रतिकूल धारा नहीं देख रहा फिर बोले मैं तो उसका ध्यान कर रहा हूं जिसे सिर पर बिठा रखा है तो जीवन में कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आवे परेशान मत हो आगे बढ़ो और उसका ध्यान करो जिसको हमने सिरों रखा है भगवान सिर पर हैं जाके सिर ऊपर तू स्वामी सो कैसा दुख पावे भगवान का स्मरण करो और एक बात और हुई जैसे ही आगे बढ़े भगवान श्री कृष्ण ने अपने कमल कोमल कमनीय चरण नीचे उतार दिए और जैसे ही चरण नीचे उतारे यमुना जी ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया तो रास्ता दे दिया इसका अर्थ यह है कि प्रतिकूल परिस्थितियां बाधा बन जाएं और जब कुछ न सूझे कि हम आगे कैसे बढ़ें ऐसी भी समस्याएं आती हैं, ऐसा धर्म संकट आता है कि आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है तो उन सारी समस्याओं को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो अपने आप रास्ता मिल जाएगा यही इस कथा का रहस्य है तो हुआ क्या ले वसुदेव चले गो कुल को ले वसुदेव चले गो कुल को हो या के जमुना चरण पखारेरी या कारी कारमरिवारे ने गजब करी डारेरी या कारी कारमरिवारे ने और जमुना जी ने सोचा कि मेरा नाम है कृष्णा और मेरा जल भी है कृष्ण श्याम जल है और ये कृष्ण आ रहे हैं तो अपना हृदय खोल दो ताकि कृष्ण को अपने भीतर ले लूं रास्ता दे दिया जमुना जी ने वसुदेव जी पहुंचे यशोदा जी के घर नंद बाबा के घर यशोदा मैया सो रही अजा देखो आज के दिन भगवान का ही जन्म नहीं हुआ भगवान ने आज्ञा दी थी उनकी माया का भी जन्म हुआ है एक रात में दो दो जन्म हुए एक मथुरा में एक गोकुल में एक रात में दो दो जन्म हुए एक मथुरा में एक गोकुल में मथुरा में श्री कृष्ण चंद्र भगवान का जन्म हुआ है और गोकुल में भगवान की माया ने जन्म लिया है यशोदा मैया के पास वह माया बालिका के रूप में शयन कर रही है वसुदेव जी गए और उन्होंने भगवान को वहां सुलाया और भगवान की माया को उस कन्या को सूप में बिठा के सिर पे रखा यहां श्रीमदभागवत कार कहते भगवान रोने लगे भगवान को रोना आया रोने लगे आहा, किस बात से रोना आया बोले भगवान को तब रोना आता है कब बोले जब कोई भी भगवान को सिर से उतार कर भगवान की माया को सिर पे रखता है तो भगवान को रोना आ जाता है अच्छा वो क्यों इसलिए कि जब कोई भगवान को सिर पर रखता है तो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है लेकिन जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान की माया को सिर पर रखा तो फिर लौट कर वही आ गए और फिर वही जेल फिर फाटक बंद फिर ताले लग गए फिर हथकड़ी फिर बेड़ी इसका अर्थ यह है कि भगवान की माया को जो सिर पे रखेगा वह बंधन में पड़ जाएगा और भगवान को जो सिर पे रखेगा वह बंधन से मुक्त हो जाएगा अब जेल में लौटकर आए आएदेव जी कंस को पता लगा पहरेदारों ने सूचना दी संतान का जन्म हुआ है आ, कंस उसी समय तलवार लेकर नंगे पांव नंगे सिर बस आतुरता से दौड़ता हुआ आया देवकी जी ने कहा कि भैया यह तो बेटी है और देवकी जी के मन में लगा कि इस कन्या के कारण ही मेरे पुत्र की रक्षा हुई है और इसका प्राण जाए यह ठीक नहीं बड़ी अनुनाई की भैया मैं देखो देवकी जी ने आज तक कोई प्रार्थना नहीं की लेकिन आज कहा यह बेटी है क्षमा कर दें इसे पर कंस बोला कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं यही इसी की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था अब इससे क्या मतलब आकाशवाणी ने तो यही कहा था कन्या और पुत्र की बात तो कही नहीं थी अस्यास्टम अष्टमो गर्भो अष्टम गर्भ की बात कही थी तो इसको मैं मारूंगा छीन लिया देवकी जी के हाथ से और उस बालिका के चरण पकड़ कर जैसे ही पत्थर पर गिराया तो वो बालिका तो हाथ से छूट कर गई गगन सो शक्ति कराला वह तो आदिशक्ति है आकाश में चली गई अकारे मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा तुझे मारने वाला तो कब का गोकुल पहुंच गया है और सचमुच भगवान की शक्ति को कौन मिटा सकता है भगवान की शक्ति को बड़े बड़े अभिमानी नहीं मिटा पाए और वही शक्ति रूप में विंध्यवासिनी देवी के रूप में विंध्याचल में स्थित हुई जिनकी आज तक पूजा होती है यही भगवान की आदि शक्ति है और तब तो नंद नसुदेव और देवकी के समक्ष अत्यंत दुखी होकर कंस अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगा अपराधों की क्षमा मांगने लगा और वेदांत का उपदेश करने लगा कि संसार तो नश्वर है जीव अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्म लेते हैं और मरते हैं और मेरा अपराध क्षमा कर दो यह तो ऐसा है वैसा ऐसी अच्छी अच्छी बातें करने लगा लेकिन वसुदेव देव की जी से क्षमा मांगी उन्हें मुक्त किया पर यहाँ तो यह घटना घटी और वहाँ यशोदा जी सो रही और भगवान श्री कृष्ण पास में पड़े रोने लगे क्यों रोए श्री कृष्ण उन्हें श्री कृष्ण इसलिए रोए क्योंकि यशोदा जी सो रही थी करवट देकर श्री कृष्ण को लगा कि मैं जिसके इतने पास में हूं और फिर भी वो सोता रहे तो रोना आ जाता है भगवान को भगवान इतने पास में है और जीव करवट लेकर देख भी नहीं रहा है सो रहा है तो भगवान को रोना आ जाता है और भगवान रोए इसलिए ताकि यशोदा मैया जाग जाए ऐसा करुणा निधान और कौन होगा कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम जो कोई अगर जीव जाग जाए तो भगवान तो रोने तक के लिए तैयार है और भगवान श्रीकृष्ण ने जगाने का ही काम किया है यशोदा मैया को रो रो कर जगाया गोपियों को बांसुरी बजाकर जगाया और अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाकर जगाया भगवान तो जगाने का ही काम करते हैं उनकी प्रत्येक लीला जीव को जगाने के लिए है और इसीलिए श्री कृष्ण रोने लगे और कभी कभी मुझे लगता है कि यह हमारी संस्कृति की विशेषता है हमारे भगवान जैसा भगवान और कहा होगा लोग कहते हैं जागो और जागकर साधना करो तब भगवान तक पहुंचेंगे पर श्रीमद् भागवत की यह कथा अद्भुत संकेत करती है हमारे भगवान तो इतने करुणा निधान है कि भगवान के पास चलकर नहीं जाना पड़ता वे कहते तुम आराम से सो हम दशा में ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे ऐसा दयालु और कौन होगा जो सोते हुए जीव के पास स्वयं चलकर पहुंच जाए अब तो यशोदा मैया जाग गई और जागी तो चारों तरफ शोर हुआ सब कह रहे थे ने कारी अंधेरी में जाओ या ते कारो ही ने कारी अंधेरी में जाओ गायक गुणीजन गा रहे थे और वो कुल की देवियां कह रही थी जसोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुनी आई जसोदा जायो ललना सब कर खरीदारी सुनो सुनो सीखी मैंने जमुना जी के किनारे ये खबर सुनी है जसोदा जी के घर लाला का जन्म हुआ है श्रीमद् भागवत कार कहते हैं नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना नंद के घर आत्मज माने बेटा हुआ है जाता लादो इस खुशी से चारों तरफ आनंद ही आनंद हो गया और हम लोग भी इस आनंद उत्सव में सम्मिलित तो हो पारंपरिक ध्वनि बोलते हुए नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महा तो हम लोग इसको पद्य में बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया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 जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया नैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया कन्हया और नंद बाबा ने इतना दान दिया ब्रजवासी गाते हैं हाथी दीने घोड़ा दीने हाथी दिने और दिन पालकी, और दीन्ही पाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो और इसी आनंद उत्सव में हम लोग प्रेम से यही बोलने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव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 श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय वृंदावन विहारी लाल की बोलो गोकुल विहारी भगवान की सब संतन की जय सब भक्तन की जय गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्या्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव